नहीं तो मुझे क्या लाभ मंत्र देने से उसका अर्थात शिष्य का पाप लेना पड़ता है सोचती हूं शरीर तो जाएगा ही कम से कम इनका काम बन जाए उद्बोधन मां का कमरा 24, चार उन्नीस डेढ़ बजे हैं दोपहर का भोजन करके ऊपर पान लाने गया सुना कि मां किसी के बारे में कह रही हैं। छोड़ न सके स्वभाव को जीव दुख विपदा सहे तज स्वभाव ईश्वर भजे भक्ति भाव उसको लभे मैं मां इसका अर्थ क्या मनुष्य स्वभाव नहीं छोड़ पाता चैतन्य देव ने कहा था अपना पूर्व स्वभाव छोड़ जो मेरा भजन करता है उसको मैं भजता हूं मैं तुमने जयराम माटी में एक बात कही थी स्वभाव यदि बदल जाए तो हो जाए और एक दिन तुमने कहा था किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि देखने पर प्यार करने की इच्छा होती है फिर किसी किसी को देखने पर मन में कैसा कैसा लगता है मां ठीक कहते हो बेटे स्वभाव ही सब कुछ है और भला है क्या मैं शरत महाराज ने गोलाप मां की बात पर कहा था एक दाब अर्थात कच्चा नारियल देगी तो घर भर में उसकी चिल्लाहट गूंज जाएगी मां हां इन लोगों का कैसा कैसा स्वभाव हो गया है अब थोड़ा कुछ होते ही चिल्ला चिल्ला कर सबको तंग कर डालती हैं जोगेन अर्थात योगीन मां पहले बड़ी धीर स्थिर थी अब वैसी नहीं है देखो बेटा सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है उससे बढ़कर गुण और नहीं है मेरा सिर खूब जकड़ गया था अपराह्न चार बजे ऊपर गया मां से कहा मां सिर बेहद धमक रहा है मां सब सुनकर बोली लगता है गरम हो गया है यह कह मैं शीघ्र गई और एक पत्ते में थोड़ा घी और कपूर लेकर पानी में उसे मिलाते मिलाते मेरे पास आई और मेरे समूचे ललाट पर उससे मालिश करने लगी बोली जब ठाकुर का सिर धमकने लगता तब वे यह दवा लगाते थे कुछ मिनट मालिश करने पर मुझे भी कुछ अच्छा लगा मैं नीचे आया कुछ देर बाद ही सिर की धमक शांत हो गई जाकर मां से कहा मां सिर का धमकना ठीक हो गया है पोलैंड की एक मेम वेदांत पढ़ने के लिए भारत आई हुई है कलकत्ते में मां की खबर पा उनके दर्शनों के लिए आई हैं उन्होंने मां से कुछ बातचीत की बहाई संप्रदाय की बात उठाकर वे मां से बोली कि वह भी श्री राम कृष्ण की सिख के ही समान सर्वधर्म समन्वय में विश्वास करता है बातचीत से ऐसा लगा कि मैम इसी संप्रदाय की ही रही होंगी मैम के चले जाने पर मैंने मां से पूछा यह जो मैम आई थी उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा मां सब अच्छा ही मैं ये लोग कितनी दूर से आए हैं पोलैंड रूस का एक राज्य है रूस और जापान में लड़ाई हुई थी ना वही रूस देश मां रूस देश की है रूसी लोग जबरदस्त योद्धा होते हैं यहां धर्म की शिक्षा लेने आई है लंका में तीन चार माह रही मैं अब सब चारों ओर फैलता जा रहा है कहां पोलैंड और कहां उद्बोधन कार्यालय तुम्हें तो मां कुछ अंदाज ही नहीं होगा मां ठाकुर ने भावा अवस्था में कहा था इसके बाद घर घर मेरी पूजा होगी मेरे कितने अपने लोग हैं इसकी कोई गिनती नहीं है निवेदिता ने कहा था मां हम लोग भी हिंदू हैं कर्म फेर से उस देश में जन्म हुआ तुम देखोगी कि हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही ठीक ठीक हिंदू हो जाएंगे उन लोगों अर्थात निवेदिता आदि का यह आखिरी जन्म है उद्बोधन पूजा घर सुबह 7 बजे अप्रैल 1912। कुछ दिन पहले श्रीयुत सुरेंद्र चक्रवर्ती अपनी पत्नी के साथ मां के दर्शनों के लिए आए थे बाद में एक दिन वे अकेले ही आए मां को प्रणाम कर उन्होंने पूछा उस दिन उसे अर्थात पत्नी को देखकर कैसा लगा मां बोली अच्छा लगा सुरेंद्र बाबू पर मुझे वह अच्छी नहीं लगती मां तुम लोगों की आजकल बस वही एक बात रहती है सुरेंद्र बाबू मां मात्र हम लोग ही ठाकुर के दर्शन नहीं कर पाए मां जरूर करोगे तुम लोगों का यही अंतिम जन्म है निवेदिता ने कहा था मां हम लोग भी हिंदू हैं कर्म के फेर से ईसाई होकर जन्मी हैं। उन लोगों का भी यही अंतिम जन्म है इसी प्रकार मां अनेक लोगों के बारे में अंतिम जन्म की बात कहती इसीलिए आज मैंने उनके पास जाकर पूछा मां अंतिम जन्म का क्या मतलब ठाकुर ने कईयों के अंतिम जन्म की बात कही है तुम भी कहती हो मां अंतिम जन्म का मतलब यह है कि उसको आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी इस जन्म में ही सब शेष हो गया मैं इनमें से कईयों में वासना का खेल देखा जाता है दुनियादारी लड़के बच्चे परिवार वासना के न कटने पर आवागमन का चक्कर कैसे कट सकता है वे अर्थात ठाकुर जिसके बारे में जैसा कह गए हैं वह सब सत्य ही तो होगा गलत होने की तो कोई संभावना ही नहीं है अभी वासना रहे या वह जो करे उन्होंने अर्थात ठाकुर ने देख लिया है कि अंत में वह सब कुछ नहीं रहेगा वे यह समझ सके थे मैं तो क्या अंतिम जन्म का मतलब निर्वाण है मां हां वही तो शायद शरीर छूटने के समय मन वासना शून्य हो जाए मैं मां ठाकुर ने बहुतों को अपना जन कहा है इसका क्या तात्पर्य ठाकुर कहते थे उनमें कोई शरीर से तो कोई रोमकूप से तो और कोई हाथ पैर से निकला है वे सब साथ के जन हैं जैसे राजा जब कहीं जाता है तो साथ के सारे जन वहां जाते हैं यदि मैं जयराम वाटी जाऊं तो क्या मेरे साथ के लोग नहीं जाएंगे वैसे ही जो अपने जन हैं वे सब युग युग के संगी हैं ठाकुर कहा करते जो अंतरंग हैं वे व्यथा के व्यथी हैं इन सब लड़कों को दिखाकर वे कहते ये मेरे सुख में सुखी दुख में दुखी व्यथा के व्यथी हैं वे जब आते हैं तब सब हाजिर हो जाते हैं नरेंद्र अर्थात विवेकानंद को वे सप्त ऋषियों में से लाए थे फिर भी पूरा नहीं आया था शंभू मलिक को मां काली के पीछे देखा था दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ध्यान करते समय बलराम बाबू को वैसा ही देखा था जैसा उनका चेहरा है पहली बार देखते ही कहा था ठीक ऐसा ही देखा है सिर पर पगड़ी गौरवर्ण और सुरेन मित्र कहते ये तीन जन रसददार है एक दिन ठाकुर कुछ भक्तों के संबंध में बोले उन लोगों ने मां काली को भोग न लगा चित्र अर्थात ठाकुर के चित्र को क्यों लगाया इसके बारे में यह प्रसंग है एक बार कुछ भक्त मिष्ठान आदि लेकर दक्षिणेश्वर गए देखा कि ठाकुर नहीं है तब वे चिकित्सा के लिए काशीपुर में थे भक्तों ने वह सब सामग्री ठाकुर के फोटो के सामने ही भोग लगा दी और प्रसाद ग्रहण किया हम लोगों को डर लगा कि कहीं अमंगल ना हो ठाकुर ने कहा अजी तुम लोग चिंता मत करो इसके बाद घर घर में मेरी पूजा होगी शपथ खाकर कहता हूं बाप कसम उन्होंने इतना कहा यह किसके लिए मेरे और लक्ष्मी के लिए ही तो तब हम दोनों की उम्र कम थी इतना सब क्या समझती आपके लोग सब सयाने हैं झट से फोटो खींच लिया यह जो मास्टर महाशय है क्या किसी प्रकार कम है जितनी बातें हैं सब लिख ली हैं किस अवतार का फोटो है किस अवतार की बातचीत को इस प्रकार लिखा गया है मैं वचनामृत के बारे में मास्टर महाशय ने कहा था कि 10-12 खंड निकलने पर तब कहीं सारी बातें निकाली जा सकेंगी अब पता नहीं उतनी सब बातें कब निकल पाएंगी मां हां उम्र हो गई है निकलने के पहले ही कहीं न चले जाएं। मैं मां तुमने मुझसे जयराम वाटी में कहा था कि ठाकुर गौरांग भक्तों के भीतर आएंगे सो कैसी बात है मां नहीं मैंने कहा था कि उनके बहुत से गौरांग भक्त आएंगे जैसे अभी सब ईसाई लोग आ रहे हैं ना ठाकुर ने कहा था कि एक सौ वर्ष के बाद वे फिर से आएंगे ये एक सौ वर्ष वे भक्तों के हृदय में रहेंगे पश्चिम की ओर के गोल बरामदे से बाली उत्तरपाड़ा मोहल्लों की ओर हाथ दिखाकर कहा था मैंने कहा मैं और नहीं आ सकूंगी लक्ष्मी बोली मेरी बोटी बोटी काटने पर भी मैं आने वाली नहीं ठाकुर ने हंसकर कहा था जाओगी कहां शैवाल के दल हो तुम सब एक जगह बैठकर खींचने से ही सब खींचे चले आएंगे फिर इतनी सब बातों का प्रयोजन भी भला क्या है ठाकुर कहते थे आम खाने आए हो आम खा लो इतना सब पत्ते और डाल गिनकर क्या होगा मैं पर मां बिना कुछ प्रत्यक्ष देखे कैसे कुछ होगा एक बार एक मुसलमान फकीर से मैंने पूछा था लोग मछली पाने की आशा में बंसी लेकर तालाब या नदी के किनारे ही बैठते हैं गोखुर के जल में बंसी डालकर नहीं बैठते जिसको पाने की आशा लेकर आप फकीर हुए उसकी कोई खबर आपको मिली है क्या मां उसने क्या कहा मैं कहता भी क्या यह सुनकर इस संबंध में कुछ सोचकर बोली ठीक बात है सही कहते हो कुछ न मिले तो कैसे कुछ हो पर विश्वास लेकर चलते रहना पड़ता है मैं उस दिन शरत महाराज बोले और स्वामी जी ने भी कहा था सोचो कि बाजू के कमरे में सोने की ईट रखी है कोई चोर इस बाजू के कमरे से वह जान गया है बीच में दीवाल है इसीलिए वह सोने को ले नहीं पा रहा है उस चोर को क्या नींद आएगी वह सब समय यही सोचेगा कि कैसे सोने की ईट को हथियाया जाए उसी प्रकार यदि मनुष्य ईश्वर कहकर कोई है यह ठीक ठीक समझ ले तो क्या वह संसार संसार कर सकेगा मां वह तो ठीक ही बात है मैं जो कहूं मां त्याग वैराग्य ही मुख्य है वह क्या हमारे नहीं होगा क्यों नहीं होगा ठाकुर के शरणागत होने से सब होगा त्याग ही उनका ऐश्वर्य था उन्होंने त्याग किया था इसीलिए हम लोग उनके नाम पर खा पी रहे हैं लोग सोचते हैं वे तो इतने बड़े त्यागी थे पता नहीं उनके ये भक्त कितने बड़े होंगे आहा, एक दिन वे भोजन के बाद नौबत खाने में आए उनके बटुए में मसाला नहीं था थोड़ी अजवाइन और सौंफ खाने को दी और थोड़ी कागज में बांधकर हाथ में दे दी बोली ले जाओ वे नौबत खाने से अपने कमरे की ओर जाने लगे पर उनके पैर अपने कमरे की ओर न पड़ दक्षिण की ओर नौबत खाने के पास गंगा तीर पर जो घाट है उधर जाने लगे उन्हें मानो रास्ता नहीं सूझ रहा था होश भी नहीं था कहने लगे मां डूबू इधर मैं छटपट करने लगी गंगा चढ़ी हुई थी औरत जो ठहरी निकलती नहीं थी कहीं कोई दिख भी नहीं रहा था किसको भेजती अंत में मां काली का एक रसोईया उधर आया उसके द्वारा हृदय को बुलवाया हृदय खाने बैठा था वह झूठे मुंह ही दौड़ा आया और उन्हें एकदम पकड़ ले आया थोड़ी और देर होती तो गंगा में गिर पड़ते मैं वे दक्षिण दिशा में क्यों गए मां हाथ में थोड़ी अजवाइन और सौफ़ दे दी थी ना साधु को संचय नहीं करना चाहिए इसीलिए वे रास्ता नहीं देख पाए उनका त्याग 16 आने जो था पंचवटी में एक वैष्णव साधु आया था पहले तो उसमें बड़ा त्याग था फिर चूहे के समान खींच खींच कर लोटा कटोरी हांडी कलसी चावल दाल यह सब जोड़ने लगा यह देख ठाकुर ने एक दिन कहा जा रे अबकी मरेगा माया में फंसता जो जा रहा है ठाकुर ने उसे खूब त्याग का उपदेश दिया और स्थान छोड़कर जाने को कहा तब कहीं वह वहां से गया एक भक्त प्रणाम करने आया था उसके प्रणाम करके चले जाने के बाद मां कहने लगी उस हरीश को स्नेह देकर एक बार मैं ठगाई हूं ना इसीलिए अब किसी के प्रति स्नेह प्यार प्रदर्शित नहीं करती